श्री शारदा देवी गिरीश चंद्र घोष उस अंचल में रहने से गिरीश बाबू को श्री राम कृष्ण के जन्म स्थान में भी कुछ दिन रहने का सुयोग मिला था श्री भी उनके साथ गई थी गिरीश बाबू ने जयराम बाटी से लौटते समय श्री को अपने अंतर की सारी बातें खोलकर बतलाई तथा इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए यह भी पूछ लिया अब से एक अन्य व्यक्ति हो वे कलकत्ता लौटे और श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक चरित्र तथा उनकी शिक्षा दीक्षा के आधार पर पुस्तकों के प्रणयन में उन्होंने अपना शेष जीवन बिताने का संकल्प किया और दृष्टि जिस प्रकार सुंदर तथा पवित्र दृश्यों को सदा के लिए हृदय में मुद्रित कर लेती थी उसी प्रकार उनकी निपुण भाषा भी आवश्यक स्थलों में उनका ठीक ठीक चित्र अंकित कर दूसरों की तृप्ति और कल्याण का विधान करती थी मां जब सरकारी बाड़ी लेन की गोदाम बाड़ी में थी तब गिज प्रायः वहां प्रणाम करने जाया करते थे मां जिस दिन उस मकान से गांव वापस जाने को थी उस दिन कभी बार वहाँ आए और किसी से कुछ कहे बिना केशव स्वामी योगानंद को बुलाकर साथ ले गंभीर भाव से सीधे ऊपर चले गए वहां उपस्थित सब ने उन लोगों का अनुसरण किया गिरीश ने श्री माँ को भक्तिपूर्ण साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर कहा मां, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तब मुझे लगता है कि मैं नन्हा बच्चा हूं, अपनी माँ के पास जा रहा हूं। मैं बड़ा होता तो माँ की सेवा कर सकता लेकिन सभी उल्टा मामला है तुम्हें हम लोगों की सेवा करती हो हम तो तुम्हारी नहीं करते यही तो जयराम भाटी जा रही हो वहाँ गांव के चूल्हे के पास पैर देश के लोगों के लिए रसोई बनाओगी और उन सब की सेवा करोगी मैं तुम्हारी सेवा करूं कैसे और महामारी की सेवा के संबंध में भरा जानता ही क्या हूँ इतना कहते कहते उनका गला भर आया तथा चेहरा लाल हो गया थोड़ी देर बाद सबकी ओर देखकर वे बोले भगवान ठीक हम लोगों की तरह मनुष्य होकर जन्म लेते हैं यह विश्वास करना मनुष्य के लिए कठिन है तुम लोग कभी सोच सकते हो कि तुम्हारे सामने ग्राम निवाला के वेश में जगदम्बा खड़ी है तुम सब क्या कभी कल्पना भी कर सकते हो कि महामाई एक साधारण नारी की तरह घर बार और सारे काम का संभाल रही है पर वे ही जगत जन्य महामाया महाशक्ति हैं समस्त जीवों की मुक्ति के लिए तथा मातृत्व का आदर्श स्थापित करने के लिए आविर्भूत हुई है गिरीश की उत्तेजनापूर्ण तथा भाव गंभीर वाक्यों से प्रभावी सब लोग भक्त पूर्ण हृदय से स्टेशन तक माँ के साथ जा उन्हें गाड़ी पर बिठा आए गिरीश ने माँ को पहले गुरु पत्नी और फिर माता तथा देवी के रूप में ग्रहण किया था सब कुछ देख सुनकर माँ के प्रति उनमें भक्ति या श्रद्धा मिश्रित आत्मीय भावना की इतनी वृद्धि हुई थी कि वे केवल प्रकट रूप में ही श्री माँ की महिमा व्यक्त करके शांत न होते थे बल्कि अपने हृदय में माँ के प्रति संतान की नई निसंकोच व्यवहार करने की शक्ति भी पाते थे एक बार बहुत दिनों के बाद श्री माँ गाँव से लौट रही थी साथ में योगीन माँ तथा गोलाप माँ भी थी विष्णुपुर से हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी सवेरे पहुँचने वाली थी इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने स्वामी प्रेमानंद जी को बुला कहा था बाबू भाई माँ बहुत दिनों के बाद आ रही है एक बार हावड़ा जाकर क्या माँ के दर्शन नहीं किए जा सकते इस प्रस्ताव को प्रेमानंद जी ने सहज ही मान लिया लेकिन जब स्टेशन आए तो मालूम हुआ कि गाड़ी करीब तीन घंटे देर से आ रही है फिर भी इतनी दूर से आकर लौट जाना ठीक नहीं ऐसा सोच वे लोग उनकी प्रतीक्षा करने लगे कड़ी गर्मी के कारण उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी पर कोई भी बगैर दर्शन के नहीं लौटना चाहते थे नियत समय के बहुत देर बाद गाड़ी आई तो योगिन माँ और गोलाब माँ धीरे धीरे माँ को उतारा ब्रह्मानंद जी तथा इकट्ठे भक्तों पर गोलाब माँ की जब दृष्टि पड़ी तो वे वहाँ आकर उन लोगों को डांट बता गई क्यों महाराज तुम लोगों को क्या जरा भी अक्ल नहीं है इस कड़ी धूप में माँ जलती झुलसती आई और यदि तुम लोग ही यहाँ आकर प्रणाम करने के लिए भीड़ लगाओ तो दूसरों का कहना ही क्या नितान्त अपराधी की तरह ब्रह्मानंद महाराज प्रणाम करने को और आगे नहीं बढ़े भक्तों की भी उस समय वही हालत थी फिर को बाग बाजार ले जाया गया इधर ब्रह्मानंद जी तथा बाबूराम महाराज ने सोचा कि प्रणाम न करने पर भी एक बार मां के घर जाकर देख आना उचित है कि सब व्यवस्था ठीक ठीक हुई है या नहीं इसलिए दूसरी गाड़ी से पहुँच वे लोग वहाँ नीचे बैठे रहे ऐसे समय गिरीश बाबू आ पहुँचे पसीने से तरब बदन पर एक साधारण कुर्ता पहने वे भी माँ के दर्शनों को आए थे महाराज आदि को नीचे देख वे माँ की कुशल मंगल पूछने लगे वे यथा संभव धीमे स्वर में ही बात कर रहे थे पर गले की स्वाभाविक गंभीर आवाज ऊपर तक पहुंच रही थी यह सुनकर गोलाप माँ नीचे आई और हावड़ा स्टेशन की तरह ही भर्सना करने लगी लेकिन इस बार पट्ट परिवर्तन हो चुका था और नायक की भूमिका में महाराज के स्थान पर गिरीश चंद्र आ गए थे इसीलिए गोलाब माँ जैसे ही बोली बलिहारी जाऊँ घोष जी कि इस अपूर्व भक्ति पर अच्छा गिरीश बाबू माँ को तो देखने आए हो माँ अभी जलती झुलसती आई कहाँ जरा सुस्ताएगी कि यहाँ भी आए उन्हें तंग करने वैसे ही गिरीश बाबू उनकी बातों को अनसुनी करते हुए सीधे ऊपर चले और दोनों स्वामी जी को भी पुकार उन्होंने कहा चलो चलो महाराज बाबू माँ को देख आए गोलाप माँ की डांट फटकार फिर मुंह से निकली तो गिरीश बाबू सेविका की ओर देखकर बोले चिड़चिड़ाती औरत कहती क्या है कि माँ को तंग करने आए हैं कहा इतने दिनों के बाद लड़कों को देखकर कर माँ के प्राण जुलाएंगे सो नहीं ये चली है मात्र स्नेह सिखाने वे ऊपर चले गए और माँ ने भी साधर ग्रहण कर उन लोगों को आशीर्वाद दिया तब तक गोलाप माँ भी आ पहुंचे उन्होंने आंखों में आंसू भरकर शिकायत की आखिर गिरीश बाबू ने मुझे ऐसा कहा थी माँ उनकी ओर देख कर बोली तुमसे मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरे बच्चे को संबंध में मता मत प्रकाश करने मत जाना गिरीश बाबू जीत कर सगर्व नीचे उतर आए उन्नीस ईस्वी की शारदी पूजा का दिन नजदीक आ रहा है गिरीश तथा उनकी दीदी दक्षिणा ने स्वामी शारदानंद जी के द्वारा पत्र लिखवाया उन लोगों की आंतरिक इच्छा थी कि श्री माँ दुर्गोत्सव के अवसर पर गिरीश बाबू के घर उपस्थित हैं उनके न आने से पूजा व्यर्थ होगी श्री की सम्मति पाते ही वे लोग राह खर्च भेज देंगे उस समय श्री का शरीर मलेरिया के कारण बहुत कमजोर था फिर भी भक्त की कामना पूर्ण करने है तो वे कलकत्ता जाने को सहमत हो गई उसके अनुसार सारी व्यवस्था की गई श्री माँ विष्णुपर के रास्ते कलकत्ते के लिए रवाना हुई उनके साथ चली पगली मामी तथा राधो बिष्णुपुर पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि मास्टर महाशय तथा ललित बाबू वहाँ अप्रत्याशित रूप से उपस्थित हैं और भोजनादि की व्यवस्था कर रखी हैं इस बार कलकत्ते में दंगा हो रहा था रात को शहर में बिल्कुल अंधकार रहता था इसलिए वे श्री की सुरक्षा के लिए यहाँ तक आए थे भोजनादि के बाद सब लोग गाड़ी पर सवार हुए शाम को गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर पहुंची तो देखा गया कि श्रीमा को ले जाने के लिए ललित बाबू की घोड़ा गाड़ी उपस्थित है उसमें श्रीमा को को बिठा और कई भक्तों पहरेदारों की भांति या कोच बक्स में खड़ा कर या बिठा कर सब लोग बलराम बाबू के घर पहुंचे यही वह श्रीमा का वास स्थान निर्देश हुआ था दूसरे दिन गिरीश की दीदी ने आकर प्रणाम किया और कहा कि श्री के आने से उन लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया क्योंकि गिरीश मुंह फेरकर बैठे थे कि माँ के न आने से पूजा निरर्थक होगी ऐसी हालत में वे पूजा नहीं करेंगे कुछ दिन बाद गिरीश भवन में पूजा शुरू हुई श्री माँ के सामने ही कल्पारंभ हुआ उधर बलराम भवन में भी और एक पूजा का सूत्रपात हुआ सप्तमी के दिन प्रातः काल से ही दल के दल भक्त आकर श्री माँ के चरण कमलों में पुष्पांजलि चढ़ाने लगे लगातार कई घंटों तक वे भक्तों के अर्घ ग्रहण करती रहीं बाद में गिरीश भवन में संवाद पा वहाँ पूजा देखने गई एवं पूजा जब तक समाप्त ना हो गई तब तक वही रही महाअष्टमी के दिन श्रीमान ने बलराम के घर भक्तों की पूजा ली गिरीश के घर भी वही करना पड़ा यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी चादर लपेट उन्होंने सबकी पूजा स्वीकार की किसी को भी निराश नहीं किया इस प्रकार लगातार दो दिन तक परिश्रम करने के बाद यह निश्चय हुआ कि संधि पूजा के समय माँ उपस्थित नहीं रहेंगी उस बार बड़ी रात को संधि पूजा थी यह खबर पागिरी तथा उनकी दीदी दोनों के चेहरे मुरझा गए और वे आक्षेप करने लगे पर वैसी परिस्थिति में कुछ किया भी नहीं जा सकता था इधर संधि पूजा के कुछ पहले श्री बोली कि वे गिरीश के घर जाएंगी और तदनंतर वे तथा भक्त स्त्रियाँ बलराम बाबू के घर के पश्चिम तरफ वाली सकरी गली से होकर चली गिरीश के दरवाजे पर जा श्रीमान ने खटखटाया और कहा मैं आगे हूँ यह खबर बिजली की नाई फैल गई और सब में एक नई स्फूर्ति का संचार हो गया नौकरानी ने आकर दरवाजा खोल दिया गिरीश ने सानंद सुना कि साक्षात जगदम्बा उनकी पूजा ग्रहण करने हेतु तो। समस्त कष्टों को स्वीकार कर इस घोर रात्रि में सचमुच पूजा मंडप में अवतीर्ण हुई है थोड़ी देर पहले वे भक्तों के साथ बैठ बैठक खाने में बैठ कर कह रहे थे कि जब माँ ही नहीं आई तब पूजा मंडप में जाना बेकार है अब माँ के आने से मेरी पूजा हुई ही नहीं अब माँ के आने मेरी पूजा हुई ही नहीं ठीक ऐसे समय माँ ने दरवाजे पर आघात करके पुकारा मैं आ गई हूँ जल्दी से सभी नीचे उतर आए त्री माँ प्रतिमा की ओर एकटक दृष्टि लगाए उत्तर पश्चिम कोने में खड़ी रही भक्तों ने आकर उनके चरण कमलों में पुष्पांजलि चढ़ाई नवमी पूजा भी इसी प्रकार कट गई ये तीनों दिन श्रीमान ने सबके अर्घ लिए ग्रीस के आत्मी स्वजन यहाँ तक कि थिएटर के अभिनेता अभिनेत्री परिचित कोई भी इससे वंचित न रहा महापूजा समाप्त हुई पूजा के बाद श्री मां जाने को व्यग्र हुई लेकिन भक्तों ने उन्हें काली पूजा के पहले नहीं छोड़ना चाहा। अतः एक पूजा के बाद नवंबर को यात्रा का दिन निश्चित हुआ। इस बार विष्णुपुर होकर घर गई थी। जाने के पहले घर पर पत्र द्वारा खबर दी गई थी जिससे देसड़ा गांव में कहार पालकी तैयार रहे लेकिन मामा लोगों ने कुछ भी नहीं किया था इसलिए संध्या के अंधकार में पैदल चलकर आने से श्री माँ तथा और सबको बड़ी तकलीफ हुई यह सारी बातें हम पहले ही माया स्वीकार अध्याय में बता चुके हैं उस समय श्रीमा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और भाइयों की घर बार संभालने में उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था इसलिए कलकत्ते के भक्तों ने इस बार गोपाल माँ तथा कुसुम कुमारी को उनके साथ भेजा था जब श्री को स्वस्थ हुए तब थोड़े दिन बाद गोलाप कलकत्ता लौट आई